महाभारत शांति पर्व एकदशाधिकमोध्याय अव्यक्त महत्त्व अहंकार मन और विषयों की काल संख्या का एवं सृष्टि का वर्णन तथा इंद्रियों में मन की प्रधानता का प्रतिपादन याज्ञवल्क उच अव्यक्त ने काल संख्या मेह पंचक्री जी कहते हैं नरश्रेष्ठ अब तुम मुझसे अभिजक्त की काल संख्या सुनो दस हजार कल्पों का महायुगों का इस अभिजक्त का एक दिन बताया जाता है रात्रि रात्र प्रतिबुद्धो नो सग्रे जीवन सर्वधिना नरेश्वर उसकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा पहले समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह के लिए औषधि नाना प्रकार के अन्न की सृष्टि करते हैं ततो तथो ब्रह्मांडम हिरण्याण्ड समुदव सा मुर्ति सर्वभूता हमने सुना है कि परमात्मा ने औषधियों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि की थी जो सुवर्ण में अंड के भीतर से प्रकट हुए थे वे ही संपूर्ण भूतों के उद्गम स्थान है सम्त्ंडेक महामुनि संदेह स महिम कृष्णाम दिवृधम प्रजापति वे महामुनि प्रजापति ब्रह्मा उस सुवर्ण में अंड के भीतर एक वर्ष तक निवास करके उससे बाहर निकल आए फिर उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी आकाश और ऊर्धलोक अर्थात स्वर्ग की सृष्टि के लिए विचार आरंभ किया द्यावा पृथ्वी दयावा पृथिव्योरित राज्यम आकाशम अकरोत प्रभु राजन शक्तिशाली ब्रह्मा जी ने उस अंड के दोनों टुकड़ों के एवं स्वर्ग तथा भूतल के मध्य भाग में आकाश की सृष्टि की यह बात वेदों में कही गई है एक तस्पेच संख्या नम वेद वेदांग पार गई दस कल्प पादो नाण्य रुच्यते वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्रह्मा जी की भी काल संख्या का विचार करते हुए कहते हैं कि दस हजार कल्पों में से एक चौथाई कम कर देने पर जितना शेष रहता है उतना ही ब्रह्मा जी के एक दिन का मान है अर्थात साढ़े सात हजार कल्पों का उनका एक दिन होता है रात्रि में तावती प्राहुराध्यात्म चिंतकाहंकार ऋषि भूतम दिव्यात्मकं तथा अध्यात्म तत्वों का चिंतन करने वाले विद्वानों का कथन है कि ब्रह्मा जी की रात्रि भी इतनी ही बड़ी है महान ऋषि ब्रह्मा अहंकार नामक दिव्य भूत की सृष्टि करते हैं पुत्रां देहात चतुरश्चि पितृणाम महान ऋषि ब्रह्मा ने पूर्व काल में भौतिक देह की उत्पत्ति से पहले चार अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया जिनके नाम ये हैं बुद्धि अहंकार मन और चित्त वे चारों पुत्र पितरों के भी पितर अर्थात पंच महाभूतों के भी जनक सुने जाते हैं देवा पितृणाम चुता दैवैलोक समावृता चरा चरा नर श्रेष्ठ इतव मनुष्युम नरश्रेष्ठ देवता स्रोत आदि इंद्रिया पितरों पंच महाभूतों के पुत्र हैं अर्थात सारे इंद्रिया पंच महाभूतों से ही उत्पन्न हुई है और वे समस्त चराचर जगत का आश्रय लेकर स्थित हैं ऐसा हमने सुना है परमेश सृजन भूतान पंच धाम पृथ्वी वायुराकाशम आपो ज्योतिष पंचमं श्रेष्ठ के उत्तम पद पर प्रतिष्ठित वह अहंकार आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी इन पांच प्रकार के भूतों की सृष्टि करता है एक त्यापी इह कुरत पंचकल्प सहसाणी तापदेवाच्य इस तृतीय भौतिक सर्ग की सृष्टि करने वाले अहंकार की रात्रि पाँच हजार कल्पों की होती है उसका दिन भी उतना ही बड़ा बताया जाता है शब्द स्पर्शस् रसो गिशेषा राजेन्द्र महाभूते राजेन्द्र आकाश आदि पांच महाभूतों में क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये विशेष गुण है जैराविष्टा भूतानी अहन्य हि पार्थिव अन्ह अन्योन्यस्य अन्या अन्वर्त अद्यमोन्यम गुण हारीव्यय पृथ्वीनाथ प्रभा रूप से सदा विद्यमान रहने वाले इन मनोहर शब्द और विषयों से आविष्ट होकर सभी प्राणी प्रतिदिन कभी एक दूसरे को चाहते हैं कभी पारस्परिक हित साधन में तत्पर रहते हैं कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं कभी आपस में ईर्षा रखते हैं और कभी परस्पर प्रहार भी कर बैठते हैं एह परिवर्तन ते त्रिजक जो नि प्रवेशन त्री कल्प सहस्त्राणी ए रात्रि रात्रिरेतावती च मनस चंदराधिप ऐसे विषयाशक्त प्राणी त्रिय में प्रवेश करके इसी संसार में चक्कर काटते रहते हैं इन शब्दादि विषयों का एक दिन तीन हजार कल्पों का बताया जाता है नरेश्वर इनकी रात भी इतनी ही बड़ी है मन के भी दिन रात का परिमाण इतना ही है मनश्चरति राजेन्द्र चारित सर्विंद्रिय न चेन्द्रिया पश्यती मन एवं अन पश्यति चक्षु पश्यतिपाड़ी मन सातू न चक्षुषा राजेंद्र मन इंद्रियों द्वारा संचारित होकर सब विषयों की ओर जाता है इंद्रियाँ उन विषयों को नहीं देखती मन ही उन्हें निरंतर देखता है आँख मन के सहयोग से ही रूप का दर्शन करता है अपनी शक्ति से नहीं मन से व्याकुल चक्षु पश्यन्नपी न पश्यति तथेन्द्रियाड़ी सर्वाणि पश्यंती अभिचक्षते जिस समय मन व्यग्र रहता है उस समय आँख देखती हुई भी नहीं देख पाती लोग भ्रमवश ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रिया विषयों को प्रत्यक्ष करती है न चे इंद्रिया पश्यती मन एवात्र पश्यती मनस्योपर ते राज परमो भवे किंतु इंद्रिया कुछ नहीं देखती केवल मन ही देखता है राजन मन विषयों से उपरत हो जाए तो इंद्रिया भी विषयों से निवृत्त हो जाती है न चे इंद्रिया परम मनस्यो परमो भवेद एवं मन प्रधान इंद्रियाड़ी प्रभा भजेत परंतु इंद्रियों के उपरत होने पर मन में उपरति नहीं आती इस प्रकार यह निश्चय करना चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों में मन ही प्रधान है इंद्रिया तु सर्वेशा ईश्वर मन उच्यते एक तिशंति भूताड़ि मन को संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है महा यशस्वी नरेश जगत के समस्त प्राणी इस मन का ही आश्रय लेते हैं इत महाभारत शांति पर्वड़ी मोक्ष धर्म पर्व याज्ञवल्क जनक संवाद एकादशाधिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञ बल्क जनक का संवाद विषयक तीन सौ ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ